जी वे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से आए वैज्ञानिकगण और विभिन्न किसान संगठन संगठनों संग्टोन, से जुड़े हुए और जो इंडिपेंडेंट भी जो किसान भाई है जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के जो कर रहे हैं या करने के इच्छुक है हाँ। सुनवाई नहीं दे रहा है जो चो... सुनना चाहते हैं उन्हें सुनने का मौका नहीं मिल रहा पीछे बातचीत कृपया बंद करें ये आज जो हमने यहाँ पे देखा है और मैं डॉक्टर राजेंद्र चौधरी के साथ 2008 से मैं इनके विचारधारा से प्रभावित हूँ हमने 2008 में भी इनका भिवानी के पास प्रोग्राम हमने करवाया था इनका लेकिन बाद में हम थोड़ा सा इनसे टच में नहीं रहे लेकिन अब मैं यहाँ एच हाँ, हाँ, हाँ से आया हूँ और हम इसी फील्ड में एम बी काम कर रहे हैं तो इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस अब तक का ज़्यादा नहीं है लेकिन अब दो तीन साल से हम दो साल से होंगे लगभग तो अब तक का यही है और यहाँ जो जमींदारों से या जो शुरुआत कर रहे हैं जो किसान भाई उनसे भी यही है कंक्लूजन यही है इसका कि किसान भाई अपने खेत में जो उरूरा शक्ति का जैसे ऑर्गेनिक कार्बन कई का, जो जमींदार भाई है साइंटिफिक भी बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन अपनी ऑर्गेनिक कार्बन जो हमारी है वो जमीन की जान है अगर ऑर्गेनिक कार्बन हम किसी भी तरीके से जो हम ये निगहते हैं कि भाई आप नेचुरल फार्मिंग करो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करो ऑर्गेनिक फार्मिंग करो जो जिस चीज़ से भी आपकी ज़मीन की जो ताकत बढ़ती है वो आप इस्तेमाल करो इसमें कोई जरूरी नहीं एक लाइन पे चढ़ना आपको जो भी इंटीग्रेशन कहीं भी आज के दिन जो हमारे जो देश की हालात है उसके हिसाब से हमारे को समन्वित खेती अपनानी पड़ेगी समन्वित का मतलब ऑर्गेनिक में भी समन्वित बोल हम चलो समन्वित खेती जो पहले जो बात थी उसके अंदर होता था कि आप न्यूट्रियट केमिकल और वो के था लेकिन इसमें आप ऑर्गेनिक को इंटीग्रेटेड कर दो आप जो भी ऑर्गेनिक के सोर्स हैं क्योंकि अब जब भी देखोगे आप क्यों यूट्यूब पे है इंटरनेट पे है अलग अलग फार्मूले यूज़ करते हैं सारे के सारे कोई जमीदार किसी तरीके से कोई किसी तरीके से गुजरात में किसी तरीके से महाराष्ट्र में कहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है जहाँ पे भी ऑर्गेनिक की अगर वो है जो ये बात हो तो चुकी कि सर्टिफिकेशन थोड़ा सा अभी टिपिकल सा है सिस्टम इसका लेकिन आज के दिन जो प्रोडक्शन है या प्रोड्यूस है मार्केटिंग है जो भी होती है वो एक इंसान की खुद की इमेज के हिसाब से होती है तो जो भी है इंटीग्रेशन आप कर सको इसमें कि जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह है फार्मयार्ड मैन्य जो अपने गोबर की खाद है केचुए की खाद बना के उसमें इस्तेमाल करो हरी खाद जैसे काफ़ी ज़मींदारों ने बोला भी है कि क्रॉप रोटेशन ज़मीन को मतलब उर्वरा शक्ति बनाए रखनी पड़ेगी हमारे को तो दाल वाली फसलें डॉक्टर जैसे बार बार कह रहे हैं कि दाल वाली फसलें आप सब्जियों के हिसाब से लेंो या दूसरे के हिसाब से लो दाल वाली फसलें आपको उसमें जोड़नी पड़ेंगी हरी खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो किसी भी तरीके से लेकिन अब धीरे धीरे क्या अपना कि मार्केटिंग अपने को खुद बनानी पड़ेगी सर्टिफिकेशन इसका अभी थोड़ा सर्टिफिकल टिपिकल सा ही है सिस्टम तो किसी भी तरीके से लेकिन ये मैं कहना चाहूँ कि ऑफिशियली भी मान लो यूनिवर्सिटी में भी हम कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी फसलें बोएं इसमें जो नए जमीदार है जो पुराने हैं वो तो अपने हिसाब से कर रहे हैं कि ऐसी फसलों का चयन करें कि जिसमें कीड़े बीमारी की समस्या कम हो अगर शुरुआत में बाद में तो अगर सीख जाओगे तो आप कुछ भी कर लोगे लेकिन सर्दी में जो हमने हमारा अनुभव है अब तक का हालांकि हमने दो दो दो फसलें ली हैं सर्दी के टाइम पे सर्दी में जो बीमारी कीड़े की जो समस्या है जैसे डॉक्टर साहब बीच में कई बार बहस हुई कि भाई कीड़े आते हैं नहीं आते हैं तो ये इसमें कोई ऐसा सीधी लाइन नहीं है कि आते हैं या नहीं आते हैं लेकिन ये आपकी जगह पर भी डिपेंड करेगा कहाँ पर आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो कौन से एरिया में आप कर रहे हो कौन सी फसल आप लगा रहे हो कौन से सीजन में लगा रहे हो थोड़ा सा ऑफ़ सीजन की जो इंटेंशन होती है ना कि सभी की कि भाई हम थोड़ा सा इसको आगे लगा दें पीछे लगा दें तो वो तो शुरुआत में एक बार ना करें आपको नॉर्मल सीजन में लें क्योंकि उसमें बीमारी बि और कीड़े का प्रेशर थोड़ा सा कम होता है तो नॉर्मल सीज़न में लें और जो हमने अब सर्दी में फसल की अगर बात करें तो हमने आलू जैसे मोटी मोटी फसलें अगर करें तो आलू हमने लगाया है प्याज लगाए हैं गोभी दोनों मतलब फूल गोभी बंद गोभी और मेथी वगैरह है लहसुन है और पालक है गाजर है मूली है ये फसलें हमने मतलब लगा के देखी है सर्दी के टाइम पे। इनमें मतलब खास दिक्कत नहीं आई है मेथी मेथी हमने लगाई है तो मेथी में भी दिक्कत नहीं आती जैसे अब वो कह रहे थे कि भाई कीड़े बीमारी का है मेथी का अब फरवरी में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना थोड़ा सा तो उसमें जो चेपे की समस्या है वो आ जाती है एफिड बोलते हैं उसको जो उसके ऊपर दाढ़ी के ऊपर इकट्ठे होते हैं वो तो आ जाती है समस्या लेकिन हमारे में नहीं आई तो हम यू में नहीं लेकिन हमारी जो ज़मीन है जो ऑर्गेनिक फार्म हमारा यूनिवर्सिटी का है उसको मैं वही जोड़ना चाहूँगा कि उसका जो ऑर्गेनिक कार्बन है जैसे एक तो ज़मीदार भाई कोई कह रहे थे कि हमारा दो है दो तो बहुत ज़्यादा होता है वैसे तो अगर है दो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपका एक के आसपास भी है तो भी आप उसके अंदर मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी चीज़ लगा दो उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं मतलब पैदावार ऑटोमेटिक आएगी अगर ऑर्गेनिक कार्बन एक भी है आपका क्योंकि हमारे हरियाणा की जो ज़मीन का है वो ऑर्गेनिक कार्बन एवरेज अगर देखें तो वो शायद पॉइंट 2.3 और पॉइंट के आसपास है अगर आपको छः से भी आप ऊपर लेके ले चले जाओ इसको अगर एक है तो वो आपको समझोगे पूरा वो प्रीमियम वाली बात है एक अगर ऑर्गेनिक कार्बन मतलब कहने का मतलब ऑर्गेनिक कार्बन आपको ज़मीन में बढ़िया रखो आप ज़मीन की ताकत को बढ़िया रखो फसल अपने आप हो जाएगी हाँ इसमें कि अगर जो हम भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करे कई ज़मींदारों ने बोला कि हम कीड़े बीमारियों के लिए ज़्यादा नहीं कर रहे यूज़ तो हम और इसके तरीके से अगर ज़मीन मज़बूत है आपकी तो कीड़े बीमारियों का जैसे यहाँ भी कंक्लूजन भी यही है कि ज़मीन तकड़ी है तो कीड़े बीमारियों की समस्या ऑटोमेटिक कम आती पौधा आपका स्वस्थ अगर है तो तो बस यही मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है ये पैदावार की भी अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी ऐसा ही है कि आपके मैनेजमेंट में बात करेगा आपकी जो नींव है ज़मीन की वो कैसी है आप कितना उसके अंदर खाद वगैरह दे रहे हैं मतलब गोबर की खाद है केचुए की खाद है उसको उस तरीके से दो कच्ची खाद से आपको बचना पड़ेगा अगर नए ज़मींदार वाई अगर कच्ची खाद कर दें क्योंकि खरपतवार की जो समस्या है बहुत भयंकर समस्या है और आपका जो खर्चा है काफ़ी बढ़ा देती है वो और खासकर जिसमें जो स्पेसिंग कम होती है ना फसलों में उनमें तो निकालना भी बड़ा मुश्किल है तो इसमें अगर आप बढ़िया तरीके से खाद वगैरह हरी खाद है क्रॉप रोटेशन है इस्तेमाल करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि संभव नहीं है और पैदावार भी खास कमी नहीं आती और धीरे धीरे बढ़ जाती है तो धन्यवाद मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्टर हंसराज ज एच एसार कृषि वैज्ञानिकों से ये आशा ये करते हैं कि आज के कार्यक्रम से जो हमने ये दावा किया है कि जैविक खेती कम नहीं बल्कि उच्च पैदावार की खेती है इससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं जो अनुभव यहाँ रखे गए हैं उसके आधार पे उनका अपना विश्वास क्या कहता है कि ये चीज़ सही है या नहीं है और दूसरी वो संगठन के तौर पे संस्था के तौर पे जैविक खेती के लिए उनकी आगे बढ़ाने के लिए कोई योजना है या कोई वो है तो उसके बारे में बात रखें तो और आप इन और लोग आ जाएं एक